धूमा और व्याप्त गृहमाणायाम महान से यदूम ज्ञानम तथम प्रक्रिया के अनुसार युक्तियों के अनुसार धूम और अग्नि का व्याप्ति में गृह करने पर मानस में जो पहला धूम ज्ञान हुआ उसी को प्रथम हेतु ज्ञान मान जैलिंग ज्ञान कहा जाता है पर्वत आदो पक्ष धूम ज्ञानम तद द्वित और पर्वता पक्ष में जो धुआ का ज्ञान हुआ वो दूसरा ज्ञान है पता किया यत्रि रत्राग्नि स्मरण कर लिया और करने के बाद त्रवत उसी पर्वत ने पुनर्धम परामृश दी पुनः वह धूम को प्रामर्श कर लेता है ज्ञान कर लेता है क्या ज्ञान कर रहा है वहां अस्त पर्वते वनिना व्याप्त तो धूम इस पर्वत में अवश्य वन के दर व्याप्त तो मुझे धुआं दीप रहा है यदि धूम ज्ञान हुआ इसी को कहते हैं तृतीयम धूम लिंग ज्ञानम इसे का नाम लिंग परामर्श है एक अवश्य अवश्य स्वीकार करना चाहिए कई वेदांत के बारे को जरूरत नहीं बोलते हैं तृतीय लिंग परामर्श को इसे वो लोग पंचावय तीन ही अवय मानते हैं निगम को मान लिया अंत्यों ने तो इसलिए कहते कि उनके मन मान बात मन में रख करके कह रहे हैं कि ये तो अच्छा अवश्य उनके जैसे नहीं चलना हमें जरूरत नहीं करके ये जरूर चाहिए इसको मस्वीकार करना पड़ेगा क्यों क्या बाद में देखूंग बताऊंगा अन्यथा यत्र धुआं तत्र अग्नि अग्निवश्य नहीं तो क्या होगा जहाँ धुआं है वह अग्निवश्य भविष्य और यहाँ जो है अग्नि के द्वारा कैसे हो सकता है अग्नि के साथ कैसे हो सकता है तस्मात यह भी धुम स्थिति ज्ञान यहां पर भी धुआं है ऐसा अवश्य ज्ञान का अन्वेषण करना चाहिए ऐसा अन्वेषण करने का नाम ही आयमेवा लिंग परामर्श पर्वत यह, क्या यह पर्वत है किस प्रकार से मैं मान लो कि अग्नि के साथ ये धुआं है कैसी मानी जा सकती है जब तक आप उस व्याप्ति स्मरण के बाद पक्ष में व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष ज्ञान का निर्णय परामर्श का निर्णय नहीं कर लेते हैं तब तक, तक ये मन में रहेगा भले धुआं जी कर रहा हो, किस प्रकार से मैं मानू यह धुआं अग्नि के साथ में रहने वाला धुआं है, ये कैसे तय करोगे हो होगा व्याप्ति स्मरण के व्याप्ति और दिखाएल पक्ष धर्मता दोनों को विशिष्ट वैशिष्ट गाही ज्ञान जिसको परामर्श कहते हैं जब तक यह तो, तो उत्पन्न नहीं कर लोगे तब यह निश्चय नहीं कर पाएंगे इसीलिए ही यहां पर धुमु अस्पिति इसलिए भी उस व्याप्ति से विशिष्ट इस पर्वत में भी है ऐसा निश्चय करना अनुमानम अनुमिति के प्रति करण होने से इस लिंग परामर्श को हम अनुमान भी करते हैं तस्मात अग्नि अनुमति ज्ञान उत्पाद लिंग परामर्श से ही इस पर्वत में अग्नि है इस प्रकार की अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है न प्रश्न उठता है पहला धूमा ज्ञान से सीधा ही क्यों नहीं हो जाए जो प्रथम धूम ज्ञान था ना वो प्रथम धूम ज्ञान द्वितीय धूम ज्ञान और तीसरे धूम ज्ञान को माना और तीसरे धूम ज्ञान को ही अनुमान मान रहे हो क्यों प्रथम धूमज्ञान से सीधा अनुमित क्यों ना हो जाए उसी को अनुमान मान लो अथवा द्वितीय धूम जो हुआ उसी से अनुमति मान करके द्वितीय धूम ज्ञान को अनुमान क्यों न माना जाए तृतीय धूम ज्ञान को क्यों माना इस पर शास्त्र करते हैं प्रश्न डालते हुए ननो खत्म प्रथम मानस धुम ज्ञान नाग मनुमापी जो मानस ने पहला जो धुमा का ज्ञान हुआ था वह अग्नि को अनुमान क्यों नहीं कर सकता क्यों नहीं करा पाता है सत्य तुम्हारी आशंका तो बिल्कुल लेकिन समस्या है, तो है व्याप्ति प्रथम उस समय व्याप्त रग्रीतवाप्ति का ग्रहण नहीं हुआ है आपने धुआं को देखोगे मानस में धुआं को देखने मात्र से काम नहीं चलेगा ना यह भी निश्चय होगा यह धुआं छिन्न रेखा यह धूमध्वज है जो मूल है ध्वज मूल में अग्नि है तभी उस में जब तक न जाएंगे रेखा के मूल में जब तक नहीं जाओगे केवल से धुआं को देखने मात्र से ही कुछ भी नहीं होने वाला व्याप्ति भी ग्रहण नहीं होगा हमने तो कोई घट का ज्ञान देख घट को देख लेट का ज्ञान हुआ इस तरह से किसके साथ व्याप्त ग्रहण होते उसका हर समय हमें कोई कोई चीज का ज्ञान लगातार हो रहा है जिस किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है उस वस्तु पर किसने किसके किसी किस के साथ व्याप्ति ग्रहण नहीं होता जरूरी नहीं होना तभी हो पाएगा ना जब आप जिस वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु का कारण तक का पहुंचे और कारण तक का पहुंचने के बाद में उस कारण और कार्य का परस्पर अविना भाव का निश्चय कर तब ग्रहण होगा उसे पहले तो होगा नहीं वस्तु का ज्ञान की कान कथा इसे कहते हैं प्रथम जो मानस ज्ञान होने महान ज्ञान होने मात्र से अब व्याप्ति भी नहीं हुआ तो अनुमान क्या होगा व्याप्तरे वृत गृहित याप्त हो अनुमिति व्याप्ति के ग्रहण किए जाने के बाद में ही कई अनुमिति उत्पन्न होने की संभावना बनती है है तो है, है वह अग्निर बार बार ऐसे देखा तब तो उसने धूम और अग्नि का कार्य कारण वह समझ गया कार्य कारण समझ के बाद अविरा भाव को ग्रहण करके उनका व्याप्ति ग्रहण कर लिया ठीक है उस महानस ने धुआ के अग्नि के साथ देख करके व्याप्ति ज्ञान कर लेने के पश्चात मानस में ही क्यों नहीं अनुमान करेगा क्या मानस में अनुमान करने की जरूरत क्या वहां तो प्रत्यक्ष हो रहा है उसको क्या रसोई में ही अनुमान करो अग्नि का अनुमान अरे रसोई में अग्नि का अनुमान करने की जरूरत क्या जहां व्याप्ति ग्रहण कर रहा है कार्यकांड वो तो अग्नाभाव वगैरह ग्रहण कर रहा है वहीं पर उस वहीं ग्रहण करने क्योंकि प्रत्यक्ष हो रहा है वहां तो फिर वहां अनुमान करने की जरूरत किया अग्निर्दृष्टत्व न संदेह से अनुदय अग्नि तो दृष्ट हो रहा है इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है अग्नि अग्नि इंद्र से प्रत्यक्ष हो जाने के कारण से वह संदेह उदय ही नहीं होगा संदिग्ध अर्थो तो अनुमीय जिस विषय का संशय होता है उसी विषय का अनुमान करते यथोक्तम भाषी इस बात को न्याय दर्शन के भाषदार वाशयन महर्षि ने कहा दिया न अनुपलब्धि न निर्णीत अर्थे न्याय प्रवृत्ति किंतु संदिग्धे नानुपलब्धे नान नान न नान निर्णीत्यार जहा विषय उपलब्ध ना हो और जिस विषय का निर्णय नहीं हुआ हो ऐसे वस्तु में न्याय का प्रवृत्ति ही नहीं हो होता है किंतु संदिग्धे संशय ग्रस्त हो विषय वहीं पर अनुमान होता है धुआं को देखने के बाद आपको पर्वत में संशय होता है धुआं है इसलिए पता नहीं यहाँ पर वन्य है या नहीं हो सकता यहाँ वन्य, हो भी अतः न भी ऐसे जब तक तो संशय ना हो तब तक तो आप पर्वत में अनुमिति भी नहीं दे सकते संधिग्ध देव अनुमित धूम ज्ञान तब प्रथम नाग्नि मनुमापी तब पूर्व पक्ष कहता है चलो ठीक है अनुमति तो होगी नहीं तो हो लेकिन हो गया वो तो पर्वत के पास चला गया पर्वत मात्र से पर्वत समी ज्ञान मात्र से ही पुरुष को जो धूम ज्ञान हुआ वहां पर पक्ष का ज्ञान हो गया उतने से ही तब प्रथम नाग्नि धुआ सीधे पर्वत में अनुमिति को क्यों नहीं करता अग्नि का अनुमिति अस्त अग्नि संदेह वह अग्नि का संशय भी दुआ को देखते संशय भी हो गया वहां पर्वत में तब कहते हैं साधक बाधक प्रमाण अभाव संशय से न्याय प्रत्यार संशय कैसा है क्योंकि साधक प्रमाण भी नहीं है बाधक प्रमाण भी नहीं है साधक और बाधक प्रमाण अभाव संशय से न्याय प्राप्त संशय वहां पर स्वतः धूम का दर्शन मात्र से सिद्ध होता है साधक प्रमाण मैंने अग्नि का निश्चय करने वाला चक्षु प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा है। और बाधक प्रमाण का मतलब अग्नि के अभाव को निश्चय करने वाला भी कोई प्रमाण हमारे पास साधक प्रमाण का मतलब अग्नि को निश्चय करने वाला प्रमाण कौन होता है इंद्र से प्रत्यक्ष और अग्नि के अभाव का निश्चय कौन करेगा उसके बाद प्रमाण प्रसादी क्षु भी कर सकता है स्पर्शेंद्र कर सकता है ये सब चीजों में से या कोई कहे आचार्य या तो वचन हो, ना या नहीं है करके, दो ही तरीका प्रत्यक्ष और पहले बोला है अनुमिति कहा प्रयोग होता है अनुमान प्रत्यक्ष और आगम के पश्चात होता है इसीलिए प्रत्यक्ष और आगम यही दो तो प्रमाण होते हैं याओ निश्चय करेगा अथवा बात निश्चय करने का नाम साधक प्रमाण और अभाव कथन कर, करने का नाम बाधक प्रमाण ये दोनों ही नहीं है अतएवा संशय होता है निश्चय वाला प्रमाण आ जाए तो संशय नहीं हो सकता बाधक प्रमाण आ जाए तो संशय नहीं हो सकता जो अभावक प्रमाण अभाव कर, क्या? अभाव कर, कर लिया अभाव का निश्चय हो गया असंशय क्या होगा वहां इसलिए भाव निश्चय हो या अभाव निश्चय हो जिस वस्तु का उस वस्तु का कभी संशय नहीं हो सकता सामान्य अतयवा और ऐसे को प्रमाण न होने से संशय तो अवश्य उत्पन्न होता है सत्य ठीक का लेकिन धुआं को देखने मात्र से अग्नि का अनुमिति नहीं हो सकती जब तक तो उसका व्याप्ति का स्मरण नहीं आएगा कार्य देखने मात्र से अब कारण का निश्चय होना है तो कार्य कारण भाव संबंधी व्याप्ति स्मरण में आना चाहिए तभी उसे कारण स्मरण में आएगा नहीं कार्य देखने मात्र से कारण का स्मरण नहीं आने वाला कई बार होता है हम लोग देखते व्यवहार में भी चीज को हम देखते हैं कार्य को हमने देख लिया फिर पूछते हैं किससे बना होगा ये समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा अरे कार्य देख लिया कारण में नहीं आ रही दिमाग में ऐसे बोलने से आ जाए क्या अरे वो कार्य कारण भाव की व्याप्ति ग्रहण नहीं हो याद नहीं आ रही ना मुझको उस कार्य का अब उसके कारण के साथ में जो व्याप्तिक रीत कभी हुआ हो वो उस स्मरण में आएगा तब तो उसको वो पीछे याद आएगी। कारण कौन है उसको बता देगा वो इसके कैसे बताएगा व्याप्त स्मरण होना इसी तरह से धुआं को देखने मात्र से हम अग्नि का अनुमान इसे नहीं कर सकते हैं कि जब तक तो व्याप्ति का स्मरण न हो तब तक तो उसका तो कारण अग्नि है यह निश्चय नहीं होगा जब तक कारण अग्नि का नहीं हुआ तब ये नहीं सक सकते कार्य धुआं होने से वह अग्नि अवश्य होगा कारण ऐसा आप नहीं बोल पाएंगे अत्य व्याप्त स्मरण होना बीच में जरूरी है वही करे अगृत व्याप्ति रीवा, गृहित विस्मृत व्याप्ति रपी गृहित विस्मृत जैसा अगृहित व्याप्ति वाला भी कारण को तो नहीं बता सकता जिसने कार्य कारण व्याप्ति ग्रहण नहीं किया कार्य को देखकर के कारण को बता नहीं सकता था उसी प्रदर्शन व्याप्ति ग्रहण किया लेकिन भूल गया जैसे आप लोग होते हैं सारा पाठ पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं इसमें क्या होता है पूछता हूं तो ख़सुची बने रहते हैं तो गृहत विस्मृति, व्याप्ति रूपी पुनस अनुमान अनुदयी व्याप्ति स्मृति रि अनुमित हेतु जिसने ग्रहण किया था व्याप्ति को इन भूल गया हो व्याप्ति को तो वह पुरुष के सामने में भी अनुमान का उदय ही नहीं होएगा इसे सिद्ध होता है व्याप्ति का स्मृति भी अनुमिति का प्रतिकारण है धूम दर्शनाच उद्बुद्ध संस्कार व्याप्ति स्मृति ये धूम का दर्शन होते ही क्या होता उसके संस्कार उद्भुत हो जाए स्मर्ति। हो में आएगा। स्मर्ति हो नहीं हुए। तो क्या स्मृति हुई व्यक्ति का जो जो धुआं वाला है वह वा अग्नि वाला होता है जैसे जो मैंने पहले रसोई में देखा था जाते भूताया इस प्रकार दर्शन की अनंतर, होने के धूम अंश अयम यही निर्णय करता है व्याप्त विशेष धूम वाला या पर्वत होने से निश्चित रूपत अग्नि वाला है तदेव अग्नि अनुमापिय अग्नि का अनुमान कर सकता है और पहला वाला दूसरा वाला नहीं कर सकता तो देव इसे तीसरा जो लिंग ज्ञान था परामर्श नाम से जो कहा गया था इसी का नाम अनुमान हो सकता है इसी का नाम सै लिंग परामर्श है तेना व्यवस्थित इसलिए इतना विचार करके व्यवस्थित हो गया बात जो हमने पहले कहा था लिंग परामर्श अनुमान वो व्यवस्थित हो गया सिद्ध हो गया लिंग परामर्श पर बड़ा गहन विचार कर दिया अब थोड़ा संक्षिप्त विचार हम अपनी ओर से बता रहे हैं कि टिप्पण के आधार पर भाई लिंग परामर्श को तृतीय लिंग को लिंग ज्ञान को जो है अनुमिति के प्रति कारण नहीं मानते हैं भारत मीमांस और वेदांति भारतवीमांसक और वेदांती का कहना है अनुमिति ज्ञान की उत्पत्ति में इस परामर्श परामर्शात्मक पर जो विशिष्ट ज्ञान है विशिष्ट वैशिष्ट वगैरह ज्ञान इसको कारण मानने की जरूरत नहीं है आवश्यक नहीं मानते उनका क्या कहना है उनका कहना है कि जितने इन्हें गिन्हें कुछ स्थल है आपके पास प्रसिद्ध जिनको लेकर आप पूरा हनुमान खंड को स्थापना करते हैं विचार करते हैं उन स्थलों में अनुमिति के पहले भले ही परामर्श होता हो किंतु तो ऐसे भी कुछ स्थल जहां परामर्श की बात छोड़ो संशय से भी पैदा नहीं होता सीधा अनुमति कर देते आप लोग स्वयं बोलते हैं। नहीं आई लोग क्या बोलते हैं गगनम मेघवत घन घर ये तत्वाता गगनम मेघवत गर्जा आपने बना दिया कैसे निर्णय ले लिया न्याप्ति न्याय कहीं अन्य देखा हो पहले इसकी स्मृति आदि कोई प्रक्रिया नहीं है घनगर्जन की आवाज सुनाई देती है कहता है गगन तुरंत अनुमिति हो गई ऐसे स्थलों में आपके मत के अनुसार भी विनालिंग परामर्श अनुमिति हुई कि नहीं हुई फिर सर्वत्र कारण से अलग अलग मानना पड़ जाएगा फिर तो वे दोष आ जाएंगे। ये दो दो कारण मानने पड़ेंगे ज्ञान मान लिया ज्ञान होना इतने ज्ञान से काम हो रहा है तो प्रथम लिंग कारण माना अपने कहीं लिंग परामर्श कारण मानोगे तो क्या होगा जिस अनुमिति में लिंग परामर्श अनुमिति पहला हो रही है और इस कारण का अभाव और उस कारण से यहां पहले हो रहा है तो लिंग परामर्श का अभाव कोई न कोई कारण का अभाव से कार्य उत्पन्न होना रूपी व्यतिरिक्त विचार दोष हो जाएगा इसे अनेक कारण को करण रूपेण अनेक करण कारण अनेक करण किसी एक कार्य के प्रति नहीं मान सकती एक कार्य का एक ही करण होगा अनेक करण नहीं हो सकता अत्य सकल कार्य के प्रति एक करण सीधा मामला प्रथम लिंग केवल तो कहीं होता ही नहीं है बाकी प्रकरण का अभांतर व्यापार में गिन लेना कहीं ज्यादा व्यापार करना पड़ता है कम व्यापार करना पड़ता है भई कुल्हाड़ी चलाता है हर आदमी चला लेता है बच्चा भी काट लेगा पेड़ लेकिन काटने काटने में फर्क है एक ने चोट में काट देगा दूसरे सौ चोट में काट जिसकी जितने ताकत है कितना उसमें धार है सब पर निर्भर नहीं। हम लोग देखते देख देख देख ही थे इंजीनियरिंग कॉलेज में जब स्लेट है एक हैमर होता है धन। धन। बड़ा घन घन बड़ा 30 तीस पैंतीस किलो के होते छत्तीस किलो अड़तीस किलो और उसको उठा तो करके मारना गर्म करो लोहा को लाइब्रेटरी प्रैक्टिकल होता है ना कॉलेज में डिप्लोमा वगैरह में लोहा को गर्म करो भट्टी में उसको आठ को हमारे जैसे थे वाले नहीं। हम तो पचास बार उठा के मारे और दूसरा था हनुमान और उस हम क्या कर दे तुम्हें दो पकौड़ी खिला देंगे और ठग सा हमारे बना करके दो ठग मेरे मार, मार दे दो बार मार दिया हो तो यार पटाला करता भीम बोलते थे तो सुनते थे अब छात्र और भी शास्त्र पढ़ लिया ना पहले तो अंग्रेजी कन्नड़ भाषाओं में सुना था तभी पढ़ता तब तो दिमाग में लगती थी देखो बात ठीक करते व्यापार में, मैं दस बार मारूंगा, और दो बार मारेगा काम हो जाएगा फिर हम दस बार क्यों मारे अरे दो पकौड़ी उसको खिला दे काम चल जाता है तो दस बार में क्यों उसको मेहनत करूंगे मतलब का ठकवा जाता था उधर मास्टर देख लिया करते थे तो बहुत चाड़ा के दूसरे से काम करा दिया मैं कहता मैं तो पकड़ा था मैं गलत पकड़ता तो टेढ़ा तो हो ही जाता ना, ये भी बात ठीक है, है तुम्हारा बोलते है। <laughs> तो नहीं मारा था क्या हुआ है? ठीक से पकड़ा ये मैं मारता और ठीक से पकड़ने वाले नहीं पकड़ तो मेरा तो रोड तो खराब हो ही जाता ना इसे मैं जान के पकड़ के ठीक से ठोकने वाले जैसा भी मार रहे उसका एंगल देखता था और ठीक करता था उसी हिसाब से पकड़ता था अच्छा बहुत बुद्धि चलाया था तो मार्क्स मुता था <laughs> युक्ति से मुक्ति तो कहने का मतलब यहां का वेदांती कहता है प्रथम ये द्वितीय लिंग कोई किसी एक लिंग कोई आप अनंत कर्ण मान लो लिंग परामर्श मानने की कोई जरूरत तो नहीं है बाकी तो व्यापार है तो दस चोट गए पांच चोट तीन चोट जितनी बीच में मान लो क्या दिक्कत है व्यापार कोटी में स्वीकार कर लेना लेकिन कर्ण नहीं मानना वेदांति लाघव इस्तेमाल करता है लेकिन उनका कहना है न्यायकों का नहीं भागी कहीं कहीं पर लाघव से कार्य सिद्ध होता है गौरव हो ये गौरव दोष नहीं मानी जाती है नयायकों का कथन है फलमुख गौरव से अधोषत्व फलमुख गौरव भले गौरव दोष है लेकिन फल दे रहा है तो वो दोष भी दोष नहीं है, वह दोष भी दोष नहीं माना जाएगा जैसे बच्चे से काम करवा रहे हैं है तो गौरव लेकिन उससे उसको शिक्षा भी फल मिलना है उसकी तरक्की होनी है जो काम आप पांच मिनट में कर सकते थे इन जान के पूछ से करवा रहे हैं ताकि उसको शिक्षा मिलेगा उसकी तरक्की आएगी उसका अकल आएगा वो आगे बढ़ेगा तो ऐसा है फिर वह गौरव भी दोष आए ना पड़ेगा ऐसा व्यवहार में देखने को मिलता है सर शास्त्र व्यवहार में भी कहते हैं ये। भले प्रक्रिया तो गौरव हो रहा है लंबी प्रक्रिया अपना रहे हैं कई सीढ़ी बना लिया हमने जब भी गौरव प्रक्रिया है लेकिन निश्चित फल वाला होने के कारण हम इसे दोष नहीं मानते और तुम्हारा लाघव प्रक्रिया है लाघव प्रक्रिया जरूर लेकिन वो फलोन्मुखी नहीं है सर्वोत्र गण मेघवत में एकास्थल में हो गया इन सर्वत्र हो रहा है वस्तु को देखने के बाद जब तक व्याप्ति का समरण नहीं होगा तब तक परामर्श नहीं होगी तो अनुमति नहीं कर पा रहा आम आदमी सामान्य रूपे व्याप्ति स्मृति अवश्य जरूरी है और व्याप्ति की स्मृति हुई तो विशिष्ट ज्ञान स्वतः तो ही होगा अतः विशिष्ट विज्ञान को कर्ण मानने में कोई आपत्ति नहीं है ये इनका कहना है नहीं आयोग अपनी युक्ति अनुमानम दिविधम वह अनुमान दो प्रकार स्वार्थम इति एक का नाम स्वार्थानुमान है दूसरे का नाम परार्थानुमान स्वार्थम स्वीकार प्रतिपत्ति हेतु स्वार्थ अनुमान उसे कहते हैं जो स्वयं के ज्ञान का साधन है जैसे दृष्टांश समझा तथा ही या क्या करते समझाते देखो भाई इस प्रकार से होता है महान साधो विशिष्ट ने प्रत्यक्ष व्याप्तिं गृहवा स्वयं क्या किया महान साधी महानस साधी से कहा लोग में गौशाला में चौराहे चतवार में चौराहा और भी बहुत सारे स्थल देख सकते स्मशान आदि भी देख लो नहीं स्मशानी भी तो होता है खुद भी बाप को चलिया दादा को जलते हुए तो देखा किसी ने किसी जलाते हुए देखा देखते तो ही यार आदमी इसे स्मशान का स्थान देने में घबराते हैं लोग लेकिन पता नहीं क्यों हम तो जरूर बोलते हैं हर पाठ में आज इसे स्मशान को लेना विशिष्ट न प्रत्यक्ष बस विशिष्ट न प्रत्यक्ष धूम और अग्नि का व्याप्ति ग्रहण करने के बाद पर्वत समीपम गर्वत चला गया तब गना वहां जाकर भी धुआं को थोड़ा थोड़ा कहीं दिखने लगा तो अग्नि को संशय करने लगता है अविच्छिन्न मूलाम अभ्रम लेखाम कैसी धुआं से देखो तीन तीन विशेषण दे रहे हैं यहां पर धूम का कैसी है कहते कतेम विच्छेद रहित है मूल का विच्छेद रहित इसलिए कि पहले जमाने में जब ये सब ग्रंथ लिखने वाले के जिन शायद ट्रेन आ गया होगा ट्रेन आ गया होगा ट्रेन क्या होता होता था कोयले के इंजन का कोयला होता वो धुआं फेंकता था नहीं और धुआं सुपर फास्ट जो गाड़ियां होती थी उस जमा बहुत तो तेजी से भाग देती थी धुआं छोड़ते हुए ट्रेन तो चली गई और धुआं देख देखता देख अमूल में जाओगे तो अग्नि मिलेगा वहां क्या मिलेगा तो ट्रेन तो, तो चला गया अग्नि तो है नहीं ऐसे में क्या होगा भ्रांति हो जाएगी इसे उन्हें विशेषण दिया अविच्छिन्न मूल होना चाहिए मूल से विच्छेद ना हो ट्रेन चला जाता है तो वहां मूल से विच्छेद हो गया जहां से धुआं निकल रहा था वह मूल से विच्छेद हो गया इसलिए अविच्छिन्न मूल आम और दिख कैसे रही है थोड़ा नहीं अभ्रंग हम बादल को छूने के जैसे है है है धुआं धुआं धुआं बादल उसको चाट लगी कौन धुआ। ऐसी धुआ, जब मानो बादलों को चाटने लगी है। स्काई स्क्रेपर दस मंजिल कोई तो बोलता है बोलते आकाश चुंबी है दस मंजिल कुछ भी नहीं पचास लोग मखान बोले अब देख की वो गया सो मंजिल का बना दिया मंजिल तो इसलिए कहते गगन चुंबी कह गगन को चुम रहा है वो गगन को चुम रहा है क्या जब कह देते गगन चुंबी बादल को थोड़ी चाटेगा, बादल धुआं लेकिन मानो ऐसे दिखता है दूर से इसलिए कहते भ्रमली हाम धुमली खाम पश्चिमी ऐसी धूम रेखा को देखकर के धूम दर्शनाच संस्कार धूम के दर्शन से ही संस्कार आपके अंदर उद्भुत हो गया और व्याप्ति का स्मरण हुआ जहां होता है वह निश्चित यहाँ अग्नि होगा ऐसा निश्चित हुआ तत्व अत्रपत्ति फिर वह उपनय हुआ निश्चित रूपिंग परामर्श उपनय को लिंग परामर्श बात है तो अत्र मने धूमुअस्थि तेवतस्मार अत्र पर्वते अग्नि इस जरूर है ऐसा स्वयं ही जो निश्चय कर लेता है तब इस प्रक्रिया से ज्ञान होने का नाम स्वार्थानुमान होता है स्वयं धूमाद परम बोध हितुम पंचाव मनुमान वाक्य प्रयुक्त और जो कई पुरुष स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर लिया दो चार जगह करके उसको अनुभव सिद्ध हो गया परम बोध ही तुम आप क्या करेगा वो दूसरे को बोध कराने के लिए पंचाव अनुमान वाक्यम पांच अवयों वाला एक वाक्य अनुमान नामक एक वाक्य का प्रयोग करता है ऐसे वह एक अनुमान वाक्य जिसमें पांच अवय हो उसका नाम परार्थानुमान है तथ्य था वह जैसे कि में दृष्टि पर्वतमात्धूमा सस्ग्निमा यहास तथा या तथा चयम् तस्मात चयथथ पर्वतम प्रति धूमवत्धुमा सस्व अग्निमा यथ महानस य उदाहरणवाक्य दृष्टांगा तथा चयम् उपनय और तस्माथ यगमनवाक्य था। अनेन प्रतिज्ञारी मता परो अपि प्रतिपद्यते। प्रतिज्ञादि अनेक वाक्य के द्वारा प्रतिज्ञादि मता मनम्य प्रतिज्ञादि मता प्रतिमता प्रतिपाता प्रतिमताख्यनो व प्रतिज्ञादी अवयों वाला जो इस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित पंचरूपोपन्नात लिंगात प्रतिपादन किया गया पंच रूप मानी प्रतिज्ञा पंच रूप से ऐसा अर्थ नहीं लेना पंचरूपोपन्नात लिंगात पंचरूप क्या होता है सपक्ष वृत्ति विपक्षा व्यापृति असत प्रपषितम अबाय तत्व ये जो बताया था ना पंचगोपति वगैरह पंचोगपन्नाथ लिंगात लिंग से परोप अग्निम प्रतिपदित दूसरे को भी अग्नि का बोध हो जाता है ते नहीं तत्लिए इस प्रक्रिया से होने वाले ज्ञान को हम परार्थानुमान कहते हैं न्याय सूत्र एक एक बत्तीस में इनका अलग ढंग से कहा गया है नाम अलग अलग है प्रतिज्ञ उदाहरण उपनय निगमनानि अवयवाह यह उन्होंने कह दिया था और वैशिषिक कार्य अलग ढंग से बनाए नामों को अवयवाह पुनः प्रतिज्ञा हेतु हैं अपदेश प्रतिज्ञा अपदेश उदाहरण के जगह पर निदर्शन उपनय के जगह पर अनुसंधान और निगमन के जगह पर प्रत्यामना ये पांच नाम देते हैं प्रतिज्ञा अपदेश निदर्शन अनुसंधान और प्रत्यामनाए दोबारा बोलना ये पांच अवयव हैं और कुछ ग्रंथकारों ने तो दस अवय भी माना जिज्ञासा इन पांच के अलावा और पांच दस जो मानते उनके हिसाब से जिज्ञासा एक है संशय शक्य प्राप्ति प्रयोजन और संशय ये पाँच को भी जोड़ देते हैं कुल दस मानते हैं और प्रार्थानुमान के लिए क्योंकि उसको संशय रह जाए संशय को भी करना पड़ेगा पहले तो आप क्या करेंगे प्रतिज्ञा कर दिया प्रतिज्ञा आपकी सुनकर के उसके मन में जिज्ञासा होती है जब जिज्ञासा होगी जिज्ञासा जब होगा तो आपने फिर हेतु दिया हेतु सुनने उसको संशय हो गया संशय होने पर शक्ति प्राप्ति की संभावना भी जब आपने व्याप्ति सुनाया संशय आपने हेतु किया तो संशय हुई संशय के बाद आपने व्याप्ति सुनाया, जब उदाहरण वाक्य दिया निदर्शन वाक्य उदाहरण वाक्य दिन ही उसके दिमाग में शक्य प्राप्ति हुई शक्य की संभावना दिख रही है शक्ति प्राप्ति हुआ तो आपने ऊपर बताया बताया उसने उसका प्रयोजन क्या पूछा उस परामर्श का प्रयोजन बताया तो, तो संशय विदास करते हुए आप निगमन कर दोगे इसे दस का बीच में ये के बीच में पांच घुसा देंगे तो कुल दस अवयों वाला मानते हैं कुछ लोग लेकिन पांच से ही काम चल सकता है ये प्रसिद्धि है इसे दस को न स्वीकार करते हुए ग्रंथों में अधिकतर पांच को ही सर्वत्र बताया है लेकिन वेदांति भाट मीमांसक और आपके जो कुमार भट्ट मीमांसक प्राभाकर मीमांसक अभी सब तीन अवय को ही स्वीकार करते तीन से काम चलेगा प्रतिज्ञा है तो दृष्टांत अथवा तो दृष्टान्तने निगम इनको मानते साख्य दर्शन में भी तीन माना गया है ना सांघ दर्शन भी तीन मानता मान आता हूं मैं आद्य या अंत्यत्र से काम चल है काम चला रूप को लिए थे, थे वहां पर तीन से भी काम चल सकती है आदमी को बोल ही तो कराना है हमें आदमी इतने मंद बुद्धि वाला हो तो पांच का दस का प्रयोग कर लो कोई दिमाग तो आएगा नहीं उसकी ज्ञान तो होना ही नहीं कई बार ऐसे होता आप देखते हैं एक आदमी को एक बात को दस बार सुनाएंगे आप दस बार सिखाएंगे तो उसके दिमाग में जाता है तो क्या करेंगे आप बेकार और यह दर्शन शास्त्र के बाद हम ऐसे अति अतिमंद बुद्धि मंद बुद्धि वालों के लिए दर्शन शास्त्र मानते नहीं थोड़ी किसानों को पढ़ाने वाली चीज है ताकि ध्यात में न्याय करके सक्षम करेगा आदमी कौन समझेगा कौन समझेगा एक बार ऐसी समस्या हुई राजस्थान की बात ये हम लोग थे नागौर में नागौर में मंडलेश्वर के भी थे विद्यान के महाराज और हम लोग सब साथ में गए थे तो मंडलेश्वर के लोग हर शुरू स्वभाव होता है दूसरों को बोलते पहले तुम प्रवचन करो दो चार लोग दूसरे बोलेंगे तो भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाती है शोर दस बीस ही होते हैं साथ होते नहीं जब तो बोले लगते हैं तो फिर फटफटफट भागे भागे आ जाते हैं लोग एक तो महात्मा को दिए वो बोलने लगा वो बोलने लगा।, लगा तो अर्थंग्रह पढ़ रहे थे ना हम लोग उस में मंडलेश्वर सुना रहे थे तो उसने भाग्यो चौधरा लक्षण और तो धर्म चौधरी का नाम जो है चौधरा जो होता है यही धर्म <laughs> है। लोग क्या थाने परेशान है कोई चेहरा सा दिखाने को तेरी मत नहीं हो रही है और बोले जा रहे हैं बोले जा रहे एक ही बात को <laughs> चुप बोला, <laughs> <चुँ> बोला। <laughs> क्या बोल रहा <laughs> क्या करें अगर जैसा श्री साहब समझ गया फिर तुरंत बंदी कर दिया एक दो में में खत्म कर महाराज जानते हैं ऐसे यही संभाल सकते हैं कोई नहीं कर सकता तो मेरे सामने कह स्वामी जो भगत को बल उसको फिर हमने समझाने लगा हमने कहा देखो आप लोग सामान्य लोग हैं और ये महारा बड़े विद्वान हैं <laughs> आपको विद्वत्तापूर्ण बात कह संस्कृत की बात कह हिंदी मिलाकर के गड़बड़ ये हो गई अब पूरा संस्कृत बोलते तो आपकी दिमाग चाहती नहीं कोई बात अब सब संस्कृत बोल रहे हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं अब ये संस्कृत हिंदी खिचड़ी कर दिया ना तो इससे आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है वो गलत शब्द नहीं है वो हिंदी वाला नहीं था वो हिंदी वाला नहीं है वो संस्कृत शब्द हमने क्या चौदना लक्षणों अर्थो धर्मा में चौदना शब्द संस्कृत शब्द है वो है ही नहीं हिंदी वाला नहीं सब देखने लग गए सबकी घूमट उतर गया देख रहे क्या बाबा बोल रहा है मैंने कहा व्याकरण से समझो थोड़ा मैं थोड़ा आपको व्याकरण कर ले जाऊंगा संस्कृत व्याकरण आप लोग पढ़े नहीं है ये बोलूंगा तो भी आपको और शंका भी हो सकता है ये क्या बोल रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा इस शब्द को लेकर के सबके मन में खलवली मच रही है तो मैं कह देता हूँ संस्कृत में कोई भी शब्द बनता है तो उसके दो हिस्से होते हैं ऐसे में शुरू किया दो हिस्से और दो हिस्से, जैसे मानो आप अंग्रेजी पढ़ो कुछ बच्चे यहां तो क्या बोलते हैं बॉय है बॉय है, है ना इसको बहोचन करने के लिए क्या करते हो आप जोड़ते हो ना बनाते हुए ये जो जोड़ते उसको क्या बोलते हैं प्रत्येक है। संस्कृत में भी ही होता है अब जब उनकी भाषा से हम सम संस्कृत समझाना पड़ मजबूरी फिर समझाते मैं धातु क्या कृत्य क्या नकते सब बताया चुप प्रेरणय धातु होता है प्रेरणय धातु प्रेरणा देना होता है ऐसे ऐसे कर सब समझाए तो कई बार ऐसे हो जाते है। इसलिए ये सब शास्त्र है ना ये शास्त्र निमान शास्त्र वगैरह यह सब का मामला नहीं है यह मंद बुद्धि वालों के लिए नहीं होता ये होता ही है मध्यम और उत्तम बुद्धि वालों और मध्यम उत्तम बुद्धि वालों के लिए तीन बाकी से ही काम चलेगा पांच दस बीस की क्या जरूरत है इसे वेदांती महास भाट वगैरह ने इस बात पर जोर दिया भास्त्र में बना किसके लिए आम आदमी के लिए तो है ही नहीं फिर हम क्यों माने पांच दस बीस अवय तीन से काम सकते हैं इस युक्ति के अंदर पर